श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्क मार्कंडे जी को भगवान शंकर का बरदान सुतवाच सन भूये दम नारायण विनिवृतम वैभव जोगमाया तरण जजू सूर्जी कहते हैं सोनका दृश्यों मारकंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योगमाया वैभव का अनुभव किया अब यह निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है उन्हीं की शरण में स्थित हो गए मारकंडेवाच प्रपन्नो स्वयंघे मूलम ते प्रपन्ना हरे भरे जन्माया पे विविधा मुहयंती ज्ञान का मारकंडे जी ने मन ही मन कहा प्रभु आपकी माया वास्तव में मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभ्यान करते हैं इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है सुतवाच तमेव निभेण दिव्य पर्यटन भगवान रुद्रो ददर्श स्वगुण विद अथो मातमृतिम व्यक्ष गिरीशम शम भाषत पशेमं भगवन्भतात्मेंशय निभृत दजत्स्मा ब्रात वाताए यणुव कुरश तपस साक्षात्म सि भा सूर्य जी कहते हैं मारकंडे जी इस प्रकार शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदेश्वर पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले और मार्कंडे जी को उसी अवस्था में देखा उनके साथ बहुत से गण भी थे जब भगवती पार्वती ने मारकंडे मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया उन्होंने शंकर जी से कहा भगवान तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियाँ शांत हो जाती हैं और समुद्र घोर गंभीर धीर गंभीर हो जाता है वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर इंद्रिय और अंतकरण शांत हो रहा है समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए श्री भगवाच न्याशि क्वा ब्रह्म मोक्षुत भक्तिमराम भगवती लब्धवान्षे व्यय अथा संवधिश्यामो भव साधुना परमो लाभो नाम साधु सगम भगवान शंकर ने कहा देवी ये ब्रह्मषि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती इसका कारण यह है कि घट घटवासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है प्रिय यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूँगा क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं दीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो सूचुआच्वा तमुपे भगवान् सता गतिशान सर्विद्या ईश्वर साक्षात् सर्व तयरागमनम साक्षादशदात्मनो नावेद उद्धिवृत्तिराम मानम विश्वमे वच सूजी कहते हैं सौनज्ञ भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही है भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडे मुनि के पास गए उस समय मार्कंडे मुनि की समस्त मनोवृत्तियाँ भगवत भाव में तन्मय थीं उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता न था इसलिए उस समय वे यह भी ना जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं भगवान तदिज्ञा गिरीशो योग आविशत्त गुहाकाशम वायु छिद्रमिवेश आत्मन्यपी शिव प्राप्त तड़ीतटाधरम त्यक्ष सोनगे सर्वशक्तिमा भगवान कैलासपति से यह बात छिपी न रही कि मार्कंडे मुनि इस समय किस अवस्था में है इसलिए जैसे वायु अवकाश के स्थान में अनायासी प्रवेश कर जाती है वैसे ही वे अपनी योग माया से मारकंडे मुनि के में प्रवेश कर गए मारकंडे मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं स्वभावमान हो रही है तीन नेत्र और दस भुजाए लंबा तगड़ा शरीर उदयकालन सूर्य के समान तेजस्वी है ज्याघ्रशम चरमाबरधरम शूलखट्वांगचरमी अक्षमलाडमरूकसीधनुष अच्छा बिभ्राणम सहसा भात विचक्ष हृदय विस्म किमीद कृत एवती सीरों मुनि शरीर पर बाघाम्बर धारण किए हुए हैं और हाथों में सूल खटवांग ढाल रुद्राक्षमाला डमरू खप्पर तलवार और धनुष लिए हैं मारकंडे मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हो गए यह क्या है यह कहां से आया इस प्रकार के वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी नेत्रे दद्रसे सोमयागतम उन्मील दगणम सोमयागत रुद्रम तिलोक गुरु तस्म सामनाय स्वागता सम्पाद्यापक जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि तीनों लोकों की म एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी तथा तो अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं उन्होंने उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया तदनंतर मार्कंडे मुनि ने स्वागत आसन पाद्य अर्घ गंध पुष्पमाला धूप और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर भगवती पार्वती और उनके गणों की पूजा की आह चात्मा अनुभाव न पुण कामते विभो करवा भेदम निमृत जगत नमः शिवाय रजो शांतायथायघोराय नमस्तभ्युषे इसके पश्चात मुनि उनसे कहने लगे सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभो आप अपने आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम है आपकी शांति और, और सत्वगुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूं मैं आपके रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप एवं तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ एवं सुत स भगवानाधिदेव सता गति परितुष्ट प्रसन्नात्मा प्रभाषत सूजी कहते हैं सौनग्य जब मार्कंडे मुनि ने संतों के परम आश्रय देवाधिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न चित्त से हंसते हुए कहने लगे श्री भगवान वहा वरमणेशन काम वरदेशा वह तय अमोघम दर्शन ये मर्ो यद्विंदते मृत ब्रह्मणा साधव शाता भूतवत्सलाकाशु निर्वैया सदर्शि भगवान्कर मारकंडेजी ब्रह्मा विष्णु तथा मैं हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी शांत चित्त एवं अनासक्त होते हैं वे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते और संदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देख उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं सलोका लोकपालास्ता वंदर्च त्युपाससते अहम चगवान्मा स्वयं च हरीश्वर न ते मय यच्युतेजे चेरा तद्यस्मान् सारे लोग और और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना पूजा और उपासना क्या करते हैं केवल वे ही क्यों मैं भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं ऐसे शांत महापुरुष मुझ में विष्णु भगवान में ब्रह्मा में अपने में और सब जीवों में अणु मात्र भी भेद नहीं देखते सदा सर्वदा सर्वत्र और सर्वथा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं न नमी तीर्थाली न ते कालेन नोय दर्शन मातृतः ब्राह्मणेभ्यो नमस्या भूस्म दुपम द्रुपम त्रयीमय बिभ्रतात्मस तपस्वाध्याय संयमी श्रवण्दर्शना महापातकोपि व शुद्धरजाचा कि संभाषणा मारकंडेजी कवल जलमतीर्थ ही तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता तपस्या स्वाध्याय धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेद में शरीर को धारण करते हैं मार्कंडे बड़े बड़े महापापी और अंत्यज भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रमण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं फिर भी तुम लोगों के संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है लला धर्म गुहित बचो मृताज नमृसे विष्णु भ्रम शिववाघ मृतभ्रस्त क्लेश कुंज सुमब्रवीत सूजी कहते हैं सोनका दृश्यों चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक-एक बात धर्म के गुप्ततम रहस्य से परिपूर्ण थी उसके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था मार्कंडे मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसका पान करते रहे परंतु उन्हें तृप्ति न हुई ये वे चिरकाल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृत पान करने से उनके सारे क्लेश नष्ट हो गए उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा अहो ऋषिवाच अहोश्वरली दुर्विभा्याणमें सुवं जगदीश्वरा धर्म ग्रहि प्राप् प्रवक्ता ने कहा सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों की समझ के परे है भला देखो तो सही ये सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं धर्म के प्रवचनकार प्राय प्राणियों को धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं तथा कोई धर्म का आचरण करता है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं नहीं था भगवत स्वमान में वृत्ति न दुश्येता भावस्ते मायी न कुहक येद मनसा विश्व आत्माश्य गुण कुकुर्वद्भिराती कर्ते वह स्वप्नधिग्य जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और उन खेलों से उसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता वैसे ही आप अपनी स्वजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की वंदना स्तुति आदि करते हैं तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती आपने स्वप्न दृष्टा के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है और इसमें स्वयं प्रवेश करके करता न होने पर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होते हैं तस्म नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मे केवलाय द्वितीयाय गुरव ब्रह्म मुहूर्त कम्विणे नु पर भूमन वरम तद्वर दर्शनाथ यदर्शनाथ पूर्ण काम सत्यकाम पुमान् भवेत्त भगवन् आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनके आत्मा के रूप में स्थित हैं आप ही समस्त ज्ञान के मूल केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है मैं आपको नमस्कार करता हूं बढ़कर ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगू मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है वर में ही कम विणे था कामाभिथ आप स्वयं तो पूर्ण ही अपने भक्तों की भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक बार और मांगता हूँ वह यह कि भगवान में उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे इतर्चिष्ट मुदिना सूक्तया गिरा तम भगवा शर्व सर्वया चाभिनताोंो महर्षे भक्तिमाथोक्षसे आकल्पाताज पुण्यमजरामर्था ज्ञानम कालिकम ब्रम्हण च विरक्तिमत ब्रह्मीनो भूयात पुराणार्यता चार्यतास्तुते सुज्जी कहते हैं सोनजे जब मारकंडे मुनि ने सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की तब उन्होंने भगवती पार्वती के प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही महर्षि तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्या भ्यक्ति सदा सर्वदा बनी रहे कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर एवं अमर हो जाओ ब्रह्मण तुम्हारा ब्रह्म तेज जो सर्वदा अक्षुण रहेगा ही तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए तुम्हें पुराण का आचार्यत्व तो भी प्राप्त हो एवं च एवंबरांश मुनि दत्गात्रीश्वर दर्म कथयनुभूत पुरा मुला सोप्यवाप्त महायोग महिमा भारगभतम विचरतुनाधावे कहते हैं सौनज्ये इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मारकंडे मुनि को वर देकर भगवती पार्वती से मार्कंडे मुनि की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहाँ से चले गए भृगवंश शिरोमढ़ी मार्कंडे मुनि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए अब भी वे भक्तिभाव रह भरित हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं अनुर्णित में मारकंडेय से धीमता अगवत माया वैभवदुतचि विद्वांसो माया संस्थात्मन अनाध्यावर्ति नृण कित्म प्रचक्षते सोनजी परम ज्ञान समर्कंडे मुनिने भगवान्की मैसे जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था वह मैंने आप लोगों को सुना दिया सोनक जी यह जो मार्कंडे जी ने अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया वह भगवान की माया ही वैभव था तत्कालिक था और उन्हीं के लिए था सर्वसाधारण के लिए नहीं कोई कोई इस माया की रचना को न जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय ही इसको भी बतलाते हैं इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडे जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई मेंृगुर्वर्यतम तथांग भाव भावित सस्रावे सृणुयाद तयो न कर्मा से भवेत भृगुवं शिरोमणे मैंने आपको यह जो मार्कंडेय चरित्र सुनाया है वह भगवान चक्रपाणि के प्रभाव और महिमा से भरपूर है जो इसका श्रवण एवं कीर्तन करते हैं वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं इति श्रीमदभागवते महापुराणे पारम्हश्याम सहितायाम द्वादश स्कंधे दशमोध्याय